श्री रामकृष्ण वचनामृत तेईस अप्रैल अठारह सौ छियासी परिच्छेद एक सौ उनतालीस मास्टर नरेंद्र आदि के संग में मास्टर श्री रामकृष्ण के पास बैठे हुए हैं हिरानंद को गए अभी कुछ ही समय हुआ होगा श्री रामकृष्ण मास्टर से बहुत अच्छा है ना, मास्टर जी हाँ स्वभाव बड़ा मधुर है श्री रामकृष्ण उसने बतलाया बाईस मील कितनी दूर से देखने आया है मास्टर जी हाँ बिना अधिक प्रेम के ऐसी बात नहीं होती श्री राम कृष्ण मेरी बड़ी इच्छा है कि मुझे भी उस देश में कोई ले जाए मास्टर जाते भी बड़ा कष्ट होगा चार पाँच दिन तक रेल पर बैठे रहना होगा श्री राम कृष्ण तीन पास कर चुका है यूनिवर्सिटी की तीन उपाधियां हैं मास्टर जी हाँ श्री राम कृष्ण कुछ शांत हैं विश्राम करेंगे श्री रामकृष्ण मास्टर से खिड़की की झंझरियों को खोल दो और चटाई बिछा दो मास्टर पंखा झल रहे हैं श्री कृष्ण को नींद आ रही है श्री कृष्ण जरा सोकर मास्टर से क्या मेरी आँख लगी थी मास्टर जी हाँ कुछ लगी थी नरेंद्र शरद और मास्टर नीचे हाल के पूर्व ओर बातचीत कर रहे हैं नरेंद्र कितने आश्चर्य की बात है इतने साल तक पढ़ने पर भी विद्या नहीं होती फिर किस तरह लोग कहते हैं कि मैंने दोन तीन दिन साधना की अब क्या अब ईश्वर मिलेंगे ईश्वर प्राप्ति क्या इतनी सीधी है तुझे शांति मिली है मास्टर महाशय को भी शांति मिली है परंतु मुझे अभी तक शांति नहीं मिली केदार सुरेंद्र आदिभक्तों के संग में दिन का पिछला पहर है ऊपर वाले हाल में कई भक्त बैठे हुए हैं नरेंद्र शरद शशि लाटू नित्य गोपाल गिरीश राम मास्टर और सुरेश आदि अनेक भक्त बैठे हुए हैं केदार आए बहुत दिनों के बाद वे श्री राम कृष्ण को देखने आए हैं वे अपने ऑफिस के कार्य के संबंध में ढाके में थे वहाँ से श्री कृष्ण की बीमारी का हाल पाकर आए हैं केदार ने कमरे में प्रवेश करके श्री राम की पद धूली पहले अपने सिर पर धारण की फिर आनंदपूर्वक उसे औरों को भी देने लगे भक्तगण नतमस्तक होकर उसे ग्रहण कर रहे हैं केदार शरद को भी देने के लिए बढ़े परंतु उन्होंने स्वयं श्री रामकृष्ण की धूली लेकर मस्तक पर धारण की यह देखकर मास्टर हंसने लगे उनकी ओर देखकर श्री राम भी हंसे भक्तगण चुपचाप बैठे हुए हैं इधर श्री रामकृष्ण के भावावेश के पूर्व लक्षण प्रकट हो रहे हैं रह रहकर सांस छोड़ते हुए मानवीय भाव को दबाने की चेष्टा कर रहे हैं अंत में गिरीश घोष के साथ तर्क करने के लिए केदार के प्रति इशारा करने लगे। गिरीश अपने कान ऐठ कर कह रहे हैं महाराज कान पकड़ा पहले मैं नहीं जानता था कि आप कौन हैं उस समय जो मैंने तर्क किया वह और बात थी श्री रामकृष्ण हंसते हैं